और वे ही योगी होने के कारण वर्षा करते हुए मेघ बन जाते थे जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्रों किरणों से शोभायमान होते हैं उसी प्रकार राजा कार्तवीर अर्जुन अपनी सहस्त्रों भुजाओं से शोभा पाते थे उन्होंने करकूट नाग के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी महिसमतीपुरी में मनुष्यों के साथ बसाया था वे वर्षाकाल में समुद्र में जल क्रीड़ा करते समय अपनी भुजाओं से रोककर उसकी जलराशि के वेग को पीछे की ओर लौटा देते थे उनकी राजधानी को घेरकर बहने वाली नर्मदा नदी में जब वे जल क्रीड़ा करते समय लौटते थे उस समय वह नदी अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ डरती डरती उनके पास आती थी महासागर में जब वे अपनी सहस्त्रों भुजाएं पटकते थे उस समय पाताल निवासी महादैत्य निशिष्ठ होकर भय से छिप जाते थे ऊंची उठती हुई उत्ताल तरंगें बिचुरित हो जाती थीं बड़े-बड़े मीन और तिमी आदि जलजंतु छटपटाने लगते थे सागर के जल में भेंन जम जाता था समुद्र बड़ी-बड़ी भंवरों के कारण छुपद दिखाई देता था देवताओं और असुरों के डाले हुए मंदराचल पर्वत से चीर समुद्र की जो दशा हुई थी वही दशा वे अपने सहस्त्रों बाहों से महासागर के कर देते थे उस समय मंदराचल के द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित और अमृतो उत्पत्ति से आशंकित हुए बड़े-बड़े नाग सहसा ऊपर उछलकर देखते और भयंकर कार्तवीर्य नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निश्चेष्ट पड़ जाते थे जैसे संध्या के समय वायु के झोंके से कदली खंड कांपते हैं उसी प्रकार वे भी कांपने लगते थे राजा कार्तवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने पांच ही बाड़ों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और महिसमतीपुरी में लाकर बंदी बना लिया यह समाचार सुनकर महर्षि पुलत्स्य उनके पास गए महर्षि के याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया अर्जुन के हजार हो जाओ में धारण किए हुए धनुषों की प्रत्यंचा का इतना घोर शब्द होता था मानो प्रलय कालीन मेघ गरजते हों अथवा वज्र फट पड़ा हो अहो परशुराम जी का पराक्रम धन्य है जिन्होंने सुवर्ण में ताल वन के समान राजा कार्तवीर की सहस्त्रों भुजाओं को काट डाला था एक दिन की बात है प्यासे अग्निदेव ने राजा कार्तवीर से भिक्षा मांगी उन्होंने सातों द्वीप नगर गांव गोस्ट तथा सारा राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिए अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज आर्त वीर्य के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे उन्होंने वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी जला दिया पूर्व काल में वरुण ने जिस तेजस्वी महर्षि को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया था वे वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए उन्हीं का नाम आपो भी है महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम जलाया गया था इसलिए उन्होंने शाप दिया हाय है, है तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना न छोड़ा अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ है इस कारण मेरे जैसा एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा जमदग निनंदन महाबाहु परशुराम जो बलवान और प्रतापी हैं तेरा बलपूर्वक मान मर्दन करके तेरी हजार भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे मौत के घाट उतारेंगे जो शत्रुओं के नाशक और धर्म पूर्वक प्रजा के रक्षक थे जिनके प्रताप से किसी के धन का नाश नहीं होने पाता था वे महाराज कार्तवीर्य महामुनि वशिष्ठ के सांप वश अनुश्राम जी के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए उन्होंने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था कार्तवीर के सौ पुत्र थे किंतु उनमें पांच ही शेष बचे वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता बलवान शूर धर्मात्मा और यशस्वी थे उनके नाम ये हैं शूरसेन शूर वृषड़ शूर, मधुध्वज और जयध्वज जयध्वज अवंती के महाराज थे जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए उनके 100 पुत्र थे जो तालजंग के नाम से विख्यात थे है है वंश में वितिहोत्र सुजात भोज अवंति तांडकेर तालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों का समुदाय हुआ इनकी संख्या बहुत होने से प्रथक प्रथक नाम नहीं बतलाए गए वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए उनमें वृष वंश के प्रवर्तक थे वृष के पुत्र मधु थे मधु के 100 पुत्र हुए जन्म में vrishan vansi chalane vali huwe vrishan ke vrishan tathah maduuz ke vansaj maadho kehlai isi prakara yadu ke nama par yadho tathah hai hai ke nama par hai pratidin kaartavir ya arjun ke jinn ka bradant uske dhan nash nahi Hoga uska nisht huwa dhan is prakara या याति पुत्रों के पांच वंश यहां बताए गए जो समस्त लोकों को धारण करते हैं यदु के वंशधर पुड़ियात्मा क्रोष्टु के जिनके कुल में वृष्णि वंशा वतनस श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है